सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान नोव सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है, अन्न में ही प्राणी को प्रतिष्ठा होती है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करे, जल देने वाला त ् र ् त ि को और अ न รืออันด้านการเลี้ยงว่ามนุษย์อักษรุปคู่ और जल के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है ना होगा म ण น र त าหัวแหाงน้าฮงก้ามันรัตน์มุงก้าชานดีสโอนาหรือวัสดุท न ้งอันนวัตถุคือด้านอุ้มีอันด้านหินสับซีบดังครับชัตรูย์มาสเมื่ออันอุรจันค่าด้านกูด้านพริติทินเวดพัฒน์อันอันอั न หนีเมธวาล สมั่ म สมั่นคื व วกุตุผุดฐานเมื่อจะไปได้ो็อยา प ได้ก็ทุกบาปๆนี้เพื่ेการล้า न บา न ในช่วงนี้ต้องอันแดนกันต้องอันแดนกันต้องอันแดนกันต้องอันแดนกันต้องอันแดนกันต้องอันแดนกันต้องอันแดนกันต้อ त อाนแดนกันต้องอันแดนกันต้องอันแाนกันต้องอัाแดนกันต้องอันแดนกันต้องอันแดนกันต้องอ स ा ध र ् म स त क थ ा सत पुरुषों की सेवा, संतोषों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई हैं जो मनुष्य चौमासे में पितरों के उ द द े श ् य से अनुदान ् करता है वह सब पापों से शुद्धचित होकर पितरों के लोक में जाता है उसके अनुदान से त ् प ् त हुए दे� घर से भोजन लेकर जाती है अनुदान ् सबसे उत्तम है उसका न ा रात में निशेध है न ा दिन में ज ो म ा स े में वह विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है शत्रुओं को भी अनुदेना ् मना नहीं है ज ो म ा स े में दूध दही मट्ठा एवं दान महान फल देने वाला होता है जन्म काल में जिसे यह शरीर प्रस्त हुआ है उस अनुद ดु ग ्่าด้านอุตตม์เฮสางดีเนื่องว่ามนุษย์นั้นไม่เคยाรกมีจัตตาแห่ क นั้นยม न करता है व स ् त ท र देने वाला प ् र ल य क ाว तक च ं द ราชา क में निवास करता है जो च ा त ้ र ที่จัตุยม้าส์มี र ั और धूप का दान करता है, वह मनुष्य पुत्र, पुत्र सहित विष्णु रूप होता है, भ ग व न विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेद वेदता ब्राह्मण को फल दान करता है, वह यमलोक को नहीं जाता, जो च ो म ा स े में भ ग व ा न विष्णु की प्रीति के लिए मुदरान, गोदान और भूमिदान करता है, वह अपने पूर्वजों का उधार क जो जिसे देवता के देश ् य से च ो म ा स े में गुड़ नमक तेल शहद तिल पदार्थ तिल और अन्य देता है वह उसी के लोक में जाता है विशेषता है चातुर्य मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और ग ा की भलीभांति सेवा पूजा करनी चाहिए भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा ना करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए म न ु ष ् य को जो देने की इच्छा करे जिसको देने का निश्चय किया हो, उसे ही दे, दूसरे को ना दे, दी हुई वस्तु उससे वापस नहीं ले, जो श्री हरि के श ै न क ा ल में भ्रमणों के लिए स ब प्रकार दान देता है, वह पूर्वजों सहित अपने को पापों से मुक्त कर लेता है, चातुर्यमास में इष्ट वस्तु के परित्याग तथा नियम पालन का महत्व। भ्रमणजी कहते हैं मनुष्य सदा प्रिया वस्तु की इच्छा करता है अतः जो चातुर्य मास में भगवान नारायण की प्रति के लिए अपने प्रिय भ ो ग का पूर्ण प ् र त ् न े करता है त्याग करता है उसकी त्यागी हुई वय वस्तुएं उसे अक्षर रूप में प्राप्त होती हैं जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प ् र ि य वस्तु का त्याग करता ह� भोजन करने वाला मनुष्य धर्म भाव को प्राप्त होता है। ग्रस्त मनुष्य तांबे के पात्र में कतापी भोजन ना करे। च ो मासे में तो तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है मद्रास के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपप फलों को पाता है चातुर्य मास में विशेषता है वट के पत्र में भोजन करना चाहिए चातुर्य मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए धृष्ट आश्रम का प र त ् य ा ग करके भ ् र म ् म आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्यों का प शेष सुख मिलता है उड़द और चना छोड़ देने से पूर्व ज र ् र र म की प्राप्ति नहीं होती चातुर्य मास में व ि श े ष ् है काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी स ु द ् ध ि भ व ा र सूर्य नारायण के दर्शन से होती है कुसुंध रंग के परत्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता फूलों के छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है, शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चातुर्यमास में परनिंदा का विशेष रूप से प्रत्याग करें। परनिंदा महान पाप है, परनिंदा महान भय है, परनिंदा महान दुख है, और परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है, ज म ा स में केशों का सवारना, हजा� तो वह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषता है नख और रोम धारण किए रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा इस्नान फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के विधे भगवान विशेष की ही प ् र स ं स न करना चाहिए। समस्त वर्णों एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरिकाही चिंतन करना चाहिए। भगवान मिश्रु क ในรูป स, स ีส์มนค์กันน่าใช กา क, क ์คีสักการะที่เคเดลพ व ะเจ้าวิษณุค่าบุญที่พูดคุยกับอาหารกันเคปัสสต์และมีชีวิตจามุนเคผลล์เซอร์ก์เด स นใจอยากอร์ดีที่สัมเวยิส์บ้าวค่ะจินตนาการี6มหินีตักบีทาร์จ้าบีค่ะนี่บีมรตोฮู้จัยตัวมาโนेม่เลี้ยสเว่ห์หีอัพเนียบคู่พระเจ้าวิษณุเทพเคจารุเมีा स ัมรพิทกัดดี क क ้ยา जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा पूजा ध्यान और नमस्कार सब कुछ उ न ् ह ीं श्रीहरि की पसंदता के लिए करता है वह मोक्ष का भागी होता है सत्ता सरूप सनातन विष्णु वर नाश्रम धर्म के सरूप ह ै जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है अतः च ा त ु र ् म ा स में विशेष रूप से व्रत द्वारा श तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए भगवान विष्णु की भक्ति से य ु क ् त जो व्रत है उसे विश्व व्रत जानो धर्म में सलग्न होना तप है व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचारी का पालन ब्रह्मचारी तपस्या का सार है और ब्रह्मचारी महान फल देने वाला है इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचारी को बढ़ावे ब्रह्मचारी के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है धर्मचारी से बलकर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है विशेषतये चातुर्यमास में भगवान विष्णु के शयन करने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है ऐसा जानो जो इस व ि ष ् ण व धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों से नित्त नहीं होता भगवान के शयन करने पर जो यह प्रतिज्ञा करके उसका पालन करता हूं तो उसी क ी व्रत करता हूं वह व्रत अधिक गुरुवाला होता है अ ग न ी होत्र ब्राह्मण भक्ति धर्म विषय क श्रद्धा उत्तम बुद्धि सत्संग विष्णु पूजा सत्य भाषण र ज द य म ें दया सरलता एवं कोमलता मधुरवाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त ् य ा ल अहिंसा, लज्जा, शमा, मन और इंद्रियों का सहयम, लोभ, क्रोध और म ो ह का भ ा व इंद्रिय स य म प ् र े म วิทยคักรมูค้าอุตตมะย य นทั้งทีुพร ष คุณคืออัป ह ัยจิ म ค้าส क บัติ य ารเย प ่ยน क ोยे क ิสผู้รู้สุ่ ह ย์สตรีนิย क ว่า य ा ह ั व มุต त, त, त ่าก็ยังเป็น् द, द ้ न े वाला होता है च ा त ี र ไม่ถูกต้องอีกครั้งห का स े व न अधिक फ ल เ होता है। च ส त ข र ี่มีอย त अ न ुชีวิตของมนุษย์ทो่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्य द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चातुर्य मास आने पर व्रत का य थ न प ू र ् व क पालन क र े विष्णु, ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन क र े च ा र वेद में स्वरूप वाले अजन्मा विराट प ु र ु ष को भ े ज जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्�